आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे हैं और एक बज चुके हैं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी और आप अच्छी तरह से जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं और उनका सम्मान करते हुए स्वागत करते हुए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उनके लाइफ हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं जिससे हम सभी को प्रेरणा मिले तो आप सभी की तरफ से आज के इस सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ दो सीनियर सिटीज़न हैं जिनसे हम बात करेंगे और लखनऊ से बिलोंग करते हैं और एक ही साथ उन्होंने जॉब भी किया है तो हम उनसे बात करेंगे एक हमारे ख़ास मेहमान दिनेश चंद्र मौर्या और दूसरे हैं हमारे खास मेहमान सुशील कुमार मिश्रा तो अन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सलामी जिंदगी कार्यक्रम में धन्यवाद धन्यवाद चलिए आज हम लोग बहुत ही अच्छा लकी फील करेंगे क्योंकि हम दो दिग्गज सीनियर सिटीजन से बातें करेंगे और उनके कुछ लाइफ हिस्ट्री के खास अनुभव हम सुनेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मैं दिनेश चंद्र मौर्या जी के पास जो सिस्टिफा रनिंग है और एंग, एंग, एंग एक्टिव है तो उनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से उनका स्वागत और मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में बताएं मैं दिनेश चंद्र मौर्य लखनऊ का वाला हूँ लखनऊ में एक जगह है अलीगंज जानकीपुरम वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं और अपनी करियर रहा है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर रहा हूँ दो हजार में अवकाश ग्रहण करने के बाद आजकल सोशल सर्विस में लगा हूं। दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप बैंकिंग में काम किया और उसके बाद अभी रिटायर होकर सोशल सर्विस भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइये सुशील कुमार जी से सुनेंगे उनके बारे में मैं सुशील कुमार मिश्रा लखनऊ का निवासी हूँ लखनऊ में ही बचपन से रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सर्विस किया है 2007 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ हूँ उसके बाद से और उसके पहले भी सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा उसके बाद से पूरा जिन बचा हुआ सारा जीवन सामाजिक कार्य में ही देना चाहता हूँ चलिए सुशील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप भी बैंकिंग से ही रिटायर हो चुके हैं लेकिन जब भी आपको समय मिलता है उसमें आप सामाजिक सेवाएं करते हैं बहुत अच्छी बात है आप सुन रहे हैं रिड मोट एफएम पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और हमारे साथ दो सीनियर सिटीजन है जिनसे हम परिचित हो चुके हैं तो आइए जीवन के इस अंतराल में सुशील कुमार जी आपका क्या उम्र बताया सत्तर साल का जैसे सुशील कुमार जी सेवेंटी इयर्स मना बहुत ही एक लंबा सात दशक आपने पूरे कर चुके ही हैं जीवन के तो इसमें सेवेंटी रनिंग में भी आप हेल्दी वेल्दी कैसे हैं कैसे अपने आप को मैंटेन करते है? कहा जाता है कि बीमारी जीवन का एक अंग है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि जब तक रहूं हाथ पर चलाता रहूँ और एक्टिव रहूँ अभी आप कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं या कैसे हैं हाँ मैं दिल का मरीज भी हूँ और डायबिटीज भी है मुझको लेकिन उसकी दवाइयाँ भी ले रहा साथ साथ एक्सरसाइज और योगा वगैरह करता रहा हूँ जिससे मैं अपने को हेल्दी महसूस करता हूँ कितने समय से हैं ये तकलीफें है? लगभग 10 साल से सुशील कुमार जी वर ग्रेट यानी 10-12 साल से आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है और फिर भी एंग एंड एक्टिव है आज भी यहाँ पर लखनऊ से आप इतनी दूर माउंट आबू का जो पर्यटक स्थल है या जो तीर्थ स्थल है उसको देखने के लिए भी आप आए हैं अपने आप में एक बहुत ही हिम्मत का काम है कि इतनी दूर से अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और सेवेंटी इयर्स रनिंग होकर बहुत अच्छी बात है बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो चलिए अब फिर से जुड़ते हैं दिनेश दिनेश मोरिया जी से आप सुन रहे हैं रेडीमोट बन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी तो दिनेश जी मुझे बताइए कि आपको अपने शारीरिक रूप से आप ठीक है या फिर किस बीमारी से रिलेट करते हैं थोड़ा सा आपने हेल्थ के बारे में बताएँ फिलहाल तो ऐसी कोई बीमारी अभी तक नहीं आई है और चूंकि मेरा रहन सहन बहुत ही सिंपल है शुद्ध शाकाहारी हूं और नियमता पिछले लगभग 25-30 वर्षों से एक घंटा योगा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है एक घंटा मैं योगा करता हूं और पूर्ण शाकाहारी भोजन ग्रहण करता हूं। किसी भी प्रकार का कोई नशा हमारे पास में नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई ऐसी सीरियस बीमारी कभी लगी है और मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके पॉजिटिव थे कि साथ रहूं, ऐसे वाइब्रेशन से माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि मैं भी खुश रह सकूं और जो साथ में आए वो भी प्रसन्न रहा हमारे साथ में बस ये छोटा सा है और ऐसा कोई ख़ास नहीं करता हूं। कोई दवा ऐसी ख़ास नहीं चलती और ना ही कोई बीमारी ऐसी है हमारे पास बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दिनेश जी मुझे लगता है कि सिक्सटी रनिंग में आप हेल्दी वेल्दी हैं और अपने आप को बहुत ही सेहत के प्रति आप बहुत ही जागरूक हैं इसीलिए आप रोज़ सवेरे एक घंटा योगा के लिए देते हैं योग करते हैं और समय समय पर अपने आप पर ध्यान देते हैं और कोई भी प्रकार का आप नशा नहीं करते हैं भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि जीवन के अंतराल में जब हम लोग साठ सत्तर के दशक में पहुँच जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलते हैं जुड़ते हमारे साथ मिलना जुलना होता है तो कहीं ना कहीं संगत में हम लोग आकर कुछ न कुछ नशा तो कर ही लेते हैं लेकिन ये अच्छी बात आपने बताया कि आप अभी भी सिक्सटी रनिंग में भी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं और एक घंटा योग करते हैं जिससे आपको अपना सेहत का पूरा पूरा आप ध्यान रखते हैं और आप अभी बिल्कुल निरोगी जीवन व्यतीत करें बहुत ही अच्छी बात है आप सुन रहे हैं रेडोम नाइन्टी 90.4 एफएम पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को और चलिए आगे बढ़ते हैं सुशील कुमार से फिर से जुड़ना चाहेंगे हम और सुशील कुमार जी अपने जीवन के कुछ खास अनुभव सुनना चाहेंगे आपसे जो सेवेंटी ईयर्स आपने पूरा किया है और जैसे कि आज से अगर 55-60 साल पहले स्कूलिंग की या कॉलेज की आपकी दिनों की बात अगर हम करें तो कुछ यादगार पल अपने स्कूल कॉलेज की बताइए और कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई के लिए आपका जाना हुआ कुछ विशेष तो नहीं रहा है हमारे स्टूडेंट लाइफ में लेकिन जितना भी रहा अच्छा रहा और अच्छे लोग हमेशा मिलते रहे कोशिश की हमेशा अच्छे लोगों से मिलने की अच्छे लोगों के साथ रहने की और हमेशा ये प्रयास किया कि हम हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करते रहें और प्रसन्न रहें और प्रसन्न रहने दें दूसरों को इसी मोटो को लेकर हमेशा चलने का प्रयास किया है बचपन में बिल्कुल तीसरे चौथे क्लास में पढ़ता था उस समय एक मिस्टर तनीजा करके एक सिंधी टीचर हमारे सामने थे उनके पढ़ाने का ढंग पढ़ाने के बजाय उनकी बात करने का ढंग इतना अच्छा था कि उनकी कुछ बातें हमको आज भी याद है इतिहास के अध्यापक थे वो और एक सेंटेंस उनका याद है मुझको पूरी तरह से कि जो उन्होंने कहा जब विदेशियों के हमले हुए हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है इतनी गहरी जड़ें हमारी हैं कि इस पर किसी दूसरे का कोई असर नहीं होता और हम हमेशा दूसरों की अच्छी चीज़ों को सीख लेते हैं बुरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते उन एक सेंटेंस बोलते थे कि विदेशी हमले आंधी तूफान की तरह आते हैं और पानी के बुलबुलों की तरह चले जाते हैं उसका कोई असर नहीं होता हमारे भारतीय जीवन के ऊपर बस वही एक सेंटेंस है जो मुझको बचपन में याद हो गया था और आज तक याद है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको अपने जो इतिहास पढ़ाने वाली टीचर हैं उनकी यादें आपके बुद्धि में आज भी हैं क्योंकि उनका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा था और इतिहास के कुछ शब्द भी आपने उनके बताया बहुत ही अच्छी बात है आप सुन रहे हैं रीड मोट वन पर सलामी ज़िंदगी आइए दिनेश जी से पूछते हैं उनके कॉलेज या स्कूल लाइफ की कुछ खास मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर करें बेसिकली मेरा बैक विलेज का रहा है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है गोंडा वहाँ का गांव का रहने वाला हूँ मैं तो मैं अपनी शुरुआत की जो स्कूलिंग थी गोंडा ज़िले का एक बलरामपुर टाउन है अब तो ज़िला बन चुका है वहाँ से हमने हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई किया था एक ख़ास बात जो अभी भी याद आती है कि मैं शुरू से एक मेरीटोरियस स्टेंट रहा हूँ तो अपने कॉलेज में जब मैंने इंटर पास किया था तो वहाँ से मैंने टॉप किया था और उस समय एक एस एस पांडे साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे उन्होंने हमारी एक सर्टिफिकेट और एक फ़ोटो टॉप करने की वजह से अपने कक्ष में उन्हें लगा रखी थी और कई सालों तक वो लगा हुआ था वो ऐसे मालूम होता था जैसे कोई जानने वाला विद्यार्थी या कोई शिक्षक कभी मुलाकात होती थी तो उस बात को वो उद्घ्रित करता था कि यार तुम्हारी फोटो आज भी प्रिंसिपल साहब के रूम में लगी हुई है सुन के बहुत अच्छा लगता था और इंटर पास करने के बाद सन सत्तर में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रुख किया ग्रेजुएशन के लिए वहाँ गए तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि विलेज हमारा देहात का बैकग्राउंड रहा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हमारा हिंदी ही था शौकीय हमने थोड़ी बहुत कि हमारे पिताजी शिक्षक थे और उर्दू के विद्वान थे वो थोड़ी बहुत उनका प्रभाव था जिससे मैंने थोड़ी उर्दू सीख लिया था थोड़ा बहुत पढ़ लेता था ज़्यादा ज्ञान नहीं था उर्दू का और इसी प्रकार से इंग्लिश भी हमने शौक से सीखा था इंग्लिश हमारा प्रिय सब्जेक्ट रहा है तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के बाद एक, एक यादगार चीज़ जो मुझे आती है कि एडमिशन भी हमारा जब बीकॉम में हुआ कॉमर्स साइड में चुना था तो हिंदी मीडियम में हम हमें चूंकि हिंदी मीडियम से गए थे तो एडमिशन भी हिंदी मीडियम में ही मिला लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग क्लासेज चलते थे उसमें एक प्रोफेसर थे मिस्टर ए बी लाल जो इंग्लिश के मीडियम से पढ़ाते थे कामर्स को और उनकी स्टाइल बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसी हुआ करती थी बारहों महीने सूट बूट में ही वो दिखाई पड़ते थे यहाँ तक कोई विद्यार्थी अगर उनके सामने गया तो उसको जूते से लेके और सर तक पहले देखते थे इसका पहनावा क्या है तो वो कभी कभार हिंदी मीडियम के कक्ष में भी आया करते थे बच्चों से बातचीत करने के लिए एक बार की बात है कि वो आए थे हमारे क्लास में और ईश्वर जाने क्या उनको दिखाई पड़ा उनको खड़ा किया और दो एक प्रश्न किया उन्होंने मुझसे और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया कि कल से तुम हालाँकि मेरा नाम उनके क्लास में नहीं था लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि कल से तुम एक घंटे के लिए हमारे क्लास में आया करोगे और उनके क्लास में जाने लगा बिल्कुल अमेरिकन इंग्लिश बोलते थे बहुत ही फ्लुन्ट थी उनकी तो हमें उतनी ही समझ में आती थी जितना मुझे ज़रूरत होती बाकी दो सर के ऊपर से निकल जाता था लेकिन मैं इंटरेस्ट था इंग्लिश सब्जेक्ट में तो मेरा भी थोड़ी थोड़ी रुचि जगी और मैं उनका क्लास अटेंड करने लगा और एक दिन ऐसा आया कि मैं फेवरेट स्टूडेंट बन गया उनका और सबसे बड़ी यादगार चीज़ यह है कि उसी साल हमारे इलाहाबाद इंस्टी का कानवोकेशन हुआ था और उस कानवोकेशन में वाइस चांसलर से लेकर के और जूनियर क्लास के एजुकेशन के बच्चे थे सभी थे सारे प्रोफेसर थे और मुश्किल से आधा घंटा पहले हमारे क्लास टीचर ने आके कह दिया कि बच्चों की तरफ से प्रेजेंट करते हुए आपको सबको एड्रेस करना है वहाँ पे और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि ज़मीन फिसक गई मेरे पैर के नीचे से और पसीने से पसीने में हो गया मैं क्या करूँगा लेकिन पता नहीं कहाँ से एक शक्ति आई और कुछ प्रोफेसर ए बी का असर था और कुछ एक आत्मविश्वास जगा और मैंने बोलना शुरू किया तो अनुमान है मेरा करीब 15 मिनट तक मैंने संबोधित किया होगा और जब मैंने अपना भाषण समाप्त किया तो तालियों से पूरा वो लान में हो रहा था आफ्टरनून का समय था तो पूरा लान जो है तालियों से गूंज गया एक ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी यादगार आज भी मुझे है कि किसलान में जो मैंने ये अपनी ज़िंदगी का पहला भाषण वो भी इंग्लिश में दिया था जो मेरे लिए अविस्मरणीय है आज तक और वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं मुलाजमत में आ गया भारतीय स्टेट बैंक की नौकरी मिली प्रतापगढ़ ज़िला है यूपी का वहाँ मैंने अपनी नौकरी शुरू किया था विभिन्न जगहों पर सेवाएँ देते हुए और बरेली शहर से मैं दिसंबर दो हज़ार ग्यारह में हुआ प्रमोशन पाते पाते मैं चीफ मैनेजर तक गया स्टेट बैंक में एक बहुत ही बड़ा उहदा होता है बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं उसमें तो ये रहा जीवन का और सबसे बड़ी जो हमारे संतोष आत्म संतोष की बात रही कि जीवन भर मैंने अपनी जो हमारी एक नैसर्गिक गुण रहा है कि ईमानदारी से काम करना है कर्तव्य निष्ठा से काम करना है और उसका फल मिला कि विभागीय प्रोन्नति बहुत मिली प्रशंसा मिली और बहुत सारे इकनॉमिक फाइनेंशियल रिवार्ड्स रिवार्ड्स खूब मिले तो बहुत ही संतोषप्रद पूरा ये जीवन रहा है सर्विस का दिसंबर 2011 में रिटायर होने के बाद में एक भारत विकास परिषद के नाम से एक राष्ट्रीय संस्था है उससे मैं जुड़ा हूँ आपने लोकल यूनिट का अध्यक्ष हूँ वहाँ पर इस समय उस यूनिट में करीब डेढ़ सौ मेबर हैं तो उनके माध्यम से मैं समाज की विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा है मेडिकल है ट्री प्लान्टशन है क्लिनलीनेस है जितनी भी गतिविधियाँ हो सकती हैं कोशिश करता हूँ कि अपना योगदान देता रहूँ बस इसी प्रकार से जीवन चल रहा है धन्यवाद चलिए दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि अपने जीवन के अंतराल में स्कूल लाइफ की कुछ यादें जो हैं आपने बहुत अच्छी तरह से ताज़ा कराई अच्छा करता हूँ हमारे सभी सुनने वाले भी अपने स्कूल लाइफ की कुछ बातें याद कर रहे होंगे सुनते सुनते कि मेरे जीवन में भी ऐसी कुछ पढ़ाव आए हैं तो ज़रूर अपने अच्छे दिनों को याद कीजिए और उससे आपको जो खुशी मिलती है उससे जो एक पुरानी स्मरण जो है आपके दिलो दिमाग मो वो सारी चीज़ें अच्छे लोगों की प्रेरणाएं अच्छे लोगों की बातें याद दिलाती हैं तो उन्हें हमें याद करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत सुनते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुनाए हैं रेडियोमोथ वन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी सुनते रहो मुस्करा रहो ंगेला ये है सोने की चिड़िया देश चिड़ियाला वैस रंगेला ये तो सोने की चिड़िया देखो देश मेरा देखो देश वैस रंगेला ये तो सोने की चिड़िया देश मेरा ये तो सोने की चिड़िया केसरिया साफा बंधे चोरा चैल छबीला देखो देश हमेरा से कहा है देश को हों ने चिड़िया देश मेरा वे सर लाइय है वो नगरिया प्राचीन काल से कहा है देश को की चिड़िया देश मेरा वे वैस रंगी है वो नगरिया ओ चिड़िया रे आ जा रहे उचड़िया आ जा रहे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 खून पसीना सब सफेद किया अपनी जान तो ये कबूल हुआ मरना देश के लिए और लोग बोले काम ये नेक किया। काम ही ये पर नजरों में गिर के है क्या है करो कुछ ऐसा जिसमें खुशी हो सबकी चलो उठो आखे खोल अपनी जो सो रहे हैं में चलो उठो एक एक कदम तुम ही हो बोला खुम चिड़िया जा आ जा रे मगरे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग सीनियर सिटीजनों के कुछ खास अनुभव सुनते हैं तो उनके जीवन के खास अनुभव हम सभी को प्रेरणा देता है तो आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार सुशील कुमार जी से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं चाहे आर्थिक स्थिति से हो या फिर संबंधों की कुछ बातें होती हैं जहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी शादी हो जाती नौकरी लग जाती है लगभग बाई चांस हमारी नौकरी किसी और जगह होता है तो हमें ट्रांसफ़र होकर जाना पड़ता है तो वहाँ पर दिक्कतें आती है कि अपने माता पिता को छोड़ जाना या ऐसी कई चीज़ें हमारे जीवन में आते हैं वीयोग के या फिर आर्थिक स्थिति के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपका कोई संघर्षमय समय के बारे में ज़रूर बताइए तो ये माना जाता है कि जीवन स्वयं में एक संघर्ष है हमारे पिताजी भी स्टेट बैंक में ही सर्विस करते थे और मैं 18 साल का हुआ था उसी समय उनकी उनका सदगास हो गया था क्योंकि वही एक कमाने वाले थे और सारी अर्थव्यवस्था हमारी हमारे परिवार की उन्हीं से जुड़ी हुई थी उनके जाते ही हमारा सारा आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हो गई बल्कि आय का कोई साधन नहीं रहा स्टेट बैंक में उस समय अब तो शायद नहीं है लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था कि अगर सर्विस करते करते किसी की डेथ हो जाती थी तो कंपल्सट्री ग्राउंड पर उसके परिवार में उसके बेटे को बीबी -बी को किसी को भी जो सर्विस करना चाहता था और इस काबिल होता था उसको सर्विस मिल जाती थी इंटर फाइनल में था और जिस समय उनकी डेथ हुई है उसी समय हमको पढ़ाई छोड़ नौकरी में लगना पड़ा वो बड़ा संघर्ष का जीवन था कई साल तक जब तक मेरा छोटा भाई पढ़ के जॉब में नहीं आ गया उस समय तक आर्थिक स्थितियाँ बहुत ख़राब रहीं और बस किसी तरह से घर चलता था वो हमारे संघर्ष का जीवन था आर्थिक संघर्ष का जीवन था उसके बाद तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आई फिर हमारी शादी हुई हमारे भाई की शादी हुई और मानसिक कष्ट हमको बीच में हुआ कि हमारे छोटे भाई की डेथ हुई हमारा छोटा भाई वकील था वकालत की थी उसने उसकी डेथ हुई उसके चार महीने के बाद हमारी बहू की भी डेथ हो गई तो वो हमारे लिए मानसिक कष्ट का विषय था और शायद उस कष्ट से नमस्कार आप सं नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुशील कुमार जी अपने जीवन के कुछ खास अनुभव हमारे साथ सजा कर रहे थे उनकी आंखों में नमी आ गई जब उनके अपने भाई और उनकी जो भाभी हैं उनका भी मृत्यु हुआ जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जहां पर हमें अपनी आँखों में नमी लाखें छोड़ देती हैं और उन जीवन भर यादें बनी रहती हैं उन्हें हम हटा नहीं सकते आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और खट्टी मिट्टी अनुभव को ही जीवन कहते हैं जीवन एक सरल नहीं है जीवन धूप छाव उतार चढ़ाव कभी खुशी कभी गम ऐसे लिए कहा जाता है इसी को जीवन है तो जीवन में कोई भी चीज़ एक रस में नहीं आती है और उसमें नौ रस पूरे ही हैं तो हर रस का हमें अपने अपने हिसाब से हम अनुभव करते हैं या जीवन हमें अनुभव कराता है तो बिल्कुल सुशील कुमार जी के साथ भी ऐसी कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई है आइए आगे बढ़ते हैं और दिनेश कुमार जी से भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं कह सकते हैं सहन करने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ी ईश्वर की कृपा रही है मैं अपने जीवन को संघर्ष में तो नहीं कह सकता हाँ ये अवश्य है कि हमारे पिताजी चूँकि अकेले लड़के थे उनकी बहनें थीं लेकिन भाई कोई नहीं था और उनकी जो संतानें थी हम लोग छः भाई और चार बहन दस लोग हैं और जैसा कि मैंने बताया शिक्षक थे हमारे पिताजी तो शिक्षक की कोई बहुत ज़्यादा आय नहीं थी लेकिन हमारी कृषि आय ठीक ठाक थी अच्छी थी तो उनके जीवन में जरूर संघर्ष रहा उन्होंने हमारे सभी छह भाइयों को चार बहनों को यथाशक्ति जितने उनकी सामर्थ्य पढ़ाने लिखाने का काम किया एक ईश्वर की कृपा थी कि हम भाइयों में विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग भी पढ़ाई में इंटरेस्ट दिए हैं वो अच्छा अपने अपने क्षेत्रों में किया है सबसे बड़े भाई हमारे पावर कारपोरेशन में थे इंजीनियर थे वो सेवा हो चुके हैं नंबर दो पर मैं था मैंने स्टेट बैंक की नौकरी किया और एकेडेमिक कैरियर में मेरिटोरियस था तो हमें कभी भी नौकरी के लिए या ऐसा कोई संघर्ष तो ऐसा सच नहीं करना पड़ा पढ़ाई करते करते नौकरी मिल गई और चूंकि एक कर्तव्य और ईमानदारी के साथ किया तो भारतीय स्टेट बैंक में अच्छी सैलरी भी मिल जाती थी ठीक ठाक अगर कोई व्यसन या ऐसा नहीं है आ, तो कोई दिक्कत जैसी ऐसी कोई नहीं हुई एक हमारे छोटे भाई हैं वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं चार नंबर के भाई बिजनेसमैन हैं पांच के शिक्षक हैं और जो सबसे छोटे हैं वो खेती बाड़ी काम देखते हैं चारों बहनें अपने शादियां हो चुकी हैं सबकी अपने घरों में हैं छः भाइयों की शादियां हो चुकी हैं सबका भरा पूरा परिवार है सबके बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर हैं मेरी दो संतानें हैं मेरे एक बेटा है एक बेटी है बेटी है हमारी बुटीक चलाती है और ब्यूटी पार्लर है उनका लखनऊ में इस्टेब्लिश हैं अच्छी तरीके से सनल्ला हमारे आर्किटेक्ट हैं और मेरा बेटा डॉक्टर है डेंटिस्ट है मेरी बहू भी डॉक्टर है वो भी डेंटिस्ट है उनकी अपनी क्लिनिक है वहीं प्रैक्टिस करते हैं लखनऊ में अच्छी प्रैक्टिस भी चलती है तो ईश्वर की कृपा कही जाएगी कि बहुत स्मूथ ज़िंदगी हम लोगों ने जिया है और जो आवश्यकता की चीज़ रही है जब कभी ज़रूरत पड़ी है तो देर सवेरे वो हमें मिली भी है इसलिए हम बड़ा शुक्रगुज़ार हैं उसके कि अभी तक किसी ऐसी बाधा या ऐसी कोई नहीं आई या यूँ कह लीजिए कि छोटी मोटी जो आई भी होंगी क्योंकि स्वभाव ऐसा है कि उसको अपने ऊपर लेते नहीं मन पे, हो सकता है आसानी से गुज़र भी जाती होंगी तो इस प्रकार से ज़िंदगी चल रही है और मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छी तरीके से लाइफ चल रही है कोई ऐसा दिक्कत या बहुत बड़ी परेशानी अभी तक सामने नहीं आई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपकी जीवन की कहानी में आपने परिवार के बारे में आपने सुनाया ये आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जैसे संगीत के साथ हमारा मनुष्य जीवन जो है जुड़ा हुआ है तो किस टाइप के संगीत को आप पसंद करते हैं और एक हाथ गीत जो बहुत ही अच्छा लगता हो उसके बारे में बताइए संगीत तो मैं सभी सुनता हूँ फिल्मी संगीत भी फिल्म देखने का शौक़ है और भी धार्मिक गीत जैसे हैं भजन वगैरह ये भी सुनता हूँ लेकर अगर विशेष इंटरेस्ट हमारा आता है तो वो गज़लों में आता है गज़लों का विशेष शौक़ है और सुनते सुनते ही कुछ शौक़ ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा बहुत उर्दू में लिखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने जो भाव हैं जब कभी मौका मिले तो उसको हम शेर व शारी के माध्यम से उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं एक शेर मैं अपनी ज़िंदगी के जो फ़लसफ़ा है उसके ऊपर मैंने लिखा था कभी वो याद पड़ रहा है तो मैं आपको सुना देता हूँ कि ज़िंदगी तो तखलस मेरा हम नशें हैं हम नशे के नाम से लिखता हूँ मैं तो शेरियाँ हैं कुछ कि ज़िंदगी तो हम नशें जद्दोजहद का नाम है ज़िंदगी तो हम नशें जद्दोजहद का नाम है मौत से भी मैं मुसलसल इसलिए लड़ता रहा मौत से भी मैं मुसलसल इसलिए लड़ता रहा चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपको शायरी लिखने का शौक भी है और अलग अलग जो गाने हैं या भजन हैं सभी आप सुनते हैं पसंद करते हैं तो सुशील कुमार जी मैं चाहूँगा कि आपका जो फिल्मी गीतों में से कोई ख़ास गीत हो जो आपको के मन को बहुत पसंद आता हो एक लाइन ज़रूर उसके बारे में बताइए ज़्यादातर सैड सॉन्ग्स ही अच्छे लगते हैं लेकिन अब याद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है कुछ सुना तो नहीं पाऊँगा लेकिन मुझको मुकेश के जो सैड सॉन्ग्स थे वो हमको बहुत पसंद थे और कभी मौका लगता था तो मैं उन्हीं को सुन लेता था और उन्हीं को सुनने की चाह सकता था चलिए सुशील कुमार जी को सैड सॉन्ग्स पसंद आते हैं और ख़ास मुकेश जी के सैड सॉन्ग्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें सुनना पसंद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और मुकेश जी का गाया हुआ एक सैड सॉन्ग आपको सुनाते हैं और खास हमारे सुशील कुमार और दिनेश जी के लिए आप सुन रहे हैं रेडियम नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो मरेगा भी यही जिएगा भी यही जीना यहाँ मरना यहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना जी जाए जब हमको हम हैं वही हम से जहाँ अपने यहीं दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहा इसके सिवा जाना नमस्कार आप सुंदर रेडियम नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग सीनियर सिटीजन के कुछ खास अनुभव सुनते हैं और उन्हें अनुभव करते हैं तो अच्छा लगता है जैसे अभी सुशील कुमार जी ने जिक्र किया कि उन्हें सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं वैसे देखा जाए तो सैड सॉन्ग्स हमारे कहीं ना कहीं हमारी यादों को ताजा कर देते हैं और हम अपने जीवन को फिर से एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं सैड सॉन्ग्स सुनने के बाद तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में हमारे साथ दिनेश जी भी हैं जिनसे हमारी बातें हुई पहले भी और अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने काफ़ी विदेश यात्राएं भी की देश की यात्राएं भी की उनकी यात्राओं के कुछ यादों को हम ताज़ा करेंगे अभी आ, जैसा कि मैं भारतीय स्टेट बैंक में सेवारत था तो विभाग की तरफ से बहुत जगहों पर घूमने का मौका मिला और तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के जितनी ख़ास जगहें हैं वहाँ लगभग लगभग सभी जगहों पर मैं गया हूँ साउथ में रामेश्वरम का तीर्थस्थल है कन्याकुमारी है इन जगहों पर मैं कई बार हो आया हूँ इधर अपने नॉर्थ में शिमला है कुल्लू मनाली है अमृतसर है पंजाब का तो इन जगहों पर मैं कई बार गया हूँ विदेश की भी यात्राएं करी हैं विदेश में यूरोप में मैं छः सात कंट्रीज में गया जिसमें पेरिस का जो हमारा आवाज़ था वो बहुत ही सुखद और यादगार रहा है वहाँ का आइफेल टावर जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का नमूना है देखते ही बनता है कि आज से सैकड़ों साल पहले जब वो बनाया गया होगा तो क्या इंजीनियरिंग रही होगी गजब की जो वहाँ की लाइटिंग है रात में देखिए तो बस देखते रह जाइए उसका वर्णन करना मुश्किल है शब्द नहीं मिलते हैं कि कहाँ से मैं लेके आऊँ लेकिन देश विदेश की सारी यात्राएं करने के बाद में अगर मैं उसको समप करूं तो मैं थोड़े से शब्दों में ये कह सकता हूं कि कुदरत ने अगर दुनिया बनाई है तो भारतवर्ष में ही दुनिया उसने बसा दिया है जितने भी देश हैं वहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं जिनकी एक एक विशेषताएँ मिल सकती हैं या दो और अपना एक ऐसा देश है कि शायद दुनिया की ऐसी कोई विशेषता नहीं हो जो हमारे देश में ना हो चाहे वो मौसम से संबंधित हो चाहे वो भाषा संबंधित हो चाहे पहनावे से हो चाहे खान पान से हो चाहे प्राकृतिक संपदा से हो तो इन चीज़ों को देख के लगता है कि विशेष प्रकार की कृपा ईश्वर की हमारे भारतवर्ष पर रही है और भारतवर्ष का अगर आप हर क्षेत्र हर कोना अगर आप भ्रमण कर लें तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपने पूरी दुनिया का दर्शन कर लिया है कुछ बचेगा नहीं तो ये कुछ ऐसे हैं और जो सबसे बड़ी खास बात है विदेशों में जाने के बाद में उनको जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ ऐसा लगा कि उनको अपनी मातृभूमि से विशेष ख्याल और लगाव रहता है ये भावना हम हिंदुस्तानियों को भी है लेकिन कहीं कहीं पर जब भी खटकता है जब हम विदेशी अनुकरण करने रखते हैं वो भी विवेकहीन होकर आंख मुद करके हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी संपदाएं और जितने गुण और जितने ईश्वरीय कृपाएं हमारे देश पे हैं शायद कहीं नहीं हैं और अपने मूल्यों को हम ख्याल रखें और देखें कि कहा जाता है कि हम कभी विश्व गुरु थे तो वो स्थान अगर छीना है कुछ हद तक तो ऐसा क्यों हुआ है हो तो सकता है कि उसके कारण हम ही रहें तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी मातृभूमि से अपने देश से और अपनी माटी से अगर हम प्रेम करें तो आज भी विश्वगुरु बनने में मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में कोई हमें रोक नहीं पाएगा एक विशेष अनुभूति हमें हुई है विदेशों में जा कर के कि अपने देश के प्रति जो लगाव हमें होना चाहिए और जो हमारे पास कुदरत ने हमें दी है उनका हम कैसे उनका उनकी रक्षा करें तो धरोहर को कैसे बनाएँ हमारे विश्वविद्यालय चाहे तक्षशिला के हों चाहे नालंदा के हों आज भी विदेशों में उसका उदाहरण मिलता है और हमी से सीख करके हमी से जीरो ले करके जाकर के दुनिया ने चांद को नापा है इन सारी बातों को छोटी छोटी बातें हैं इनका संकलन करके अगर हम ध्यान रखें तो बहुत ही एक सुखद एक परिणाम हमारे सामने आएगा ऐसा मेरा मानना है दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है आप तक पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं इन बातों को सुनने के बाद हमें अपने भारत देश पर गर्व होना चाहिए और अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्यार स्नेह है वो हमेशा अपने दिल में बरकरार रहें बढ़ते रहें और दूसरों को बताते रहें ऐसी शुभ आशा के साथ आइए हमारे साथ सुशील कुमार जी भी हैं जिनसे हम बातें करेंगे और वो अपने बच्चों के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे जैसा कि मैं में बता चुका आर्थिक स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं रही लेकिन बच्चों की पढ़ाई के बाद बच्चे सेटल हुए मेरे दो बेटे हैं दोनों बेटे शादीशुदा हैं बड़ा बेटा इंजीनियर है बहू भी इंजीनियर है और ये दोनों गुजरात के बड़ौदा शहर में जॉब कर रहे हैं छोटा बेटा हमारा आई बैंक में लखनऊ में ही है मेरे साथ रहता है और आर्थिक स्थिति हमारी फ़िलहाल ईश्वर की कृपा से बहुत ठीक है हमें किसी तरह की कोई आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं हैं मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष हमारा हमेशा से प्रेम को मानता रहा है युद्ध से दूर रहा है अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी बुद्ध जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ अहिंसा का संदेश देने आए अहिंसा में प्रेम विशेष है तो मैं प्रेम को खास करके मानता हूँ तो एक छोटी सी कविता की दो लाइनेस बताता हूँ आपको और मेरी क्या चाहत है कि भारत हमारा कैसा होना चाहिए उसमें हमने व्यक्त किया है अपने भाव को रचना एक संसार में जहाँ प्रेम आधार आधारो राजनीति भ्रष्टाचारी का नहा जहाँ नहीं व्यापार हो रचना एक संसार में जहाँ प्रेम आधार हो इन दो लाइनों से मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हिंसा को छोड़कर अगर संपूर्ण अहिंसा और प्रेम के पथ पर चले तो शायद विश्व शांति हो सकती है माउंट आबू में जहां आज हम आए हुए हैं जिस तीर्थ स्थल पर परम पिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय उनके यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है जिस कार्यक्रम में शामिल होने हम आए हैं और हम हमको ऐसा आभास हुआ की उनका भी वही संदेश है विश्व के लिए जो हमारे मन में कही है इसलिए तो हमको इस संस्था से ज्यादा लगाव महसूस हो रहा है सुशील कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी पसंद आ रहा है क्योंकि भारत देश प्रेम का देश है जहाँ सभी लोग बसना चाहते हैं आके रहना चाहते हैं इसको जीना चाहते हैं इसको अनुभव करना चाहते हैं और सबकी नज़र जो है आज भी पहले भी थी आज भी आज भी है और आगे भी रहेगा भारत देश में हर व्यक्ति चाहता है कि वो उस समय तक रहें और भारत देश का अनुभव करें तो बहुत ही अच्छी बात आपने प्रेम की कही हमें अच्छा लगा आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से वापस दिनेश जी से जुड़ना चाहूँगा और दिनेश जी से एक कविता वो, वो भी लिखते हैं तो प्रख्यात कविता जो उनकी अपनी रचना है जरूर सुनाएं एक गीत अभी अभी पूरी हुई है रोमानी गीत है किसी ऐसे शख्स को जिसको आप बहुत चाहते हो जिसके अंदर आपको कुछ ऐसे गुण दिखाई पड़ते हैं कि आपके अंदर समर्पण का भाव पैदा होता है तो उसको केंद्र बिंदु में रख करके मैंने कुछ अपने भाव पर रोने की कोशिश किया है वो इस प्रकार से है अनमोल कृति तुम कुदरत की अनमोल कृति तुम कुदरत की हे सखा हमारे तुम अभिनव हो अनमोल कृति तुम कुदरत की हे सखा हमारे तुम अभिनव हो अंधकार में प्रकाश पुंज तुम उजियारे के तुम लोहो सखा हमारे तुम अभिनम हो हे सखा हमारे तुम अभिनम हो अवसादों में ढाढ़स हो तुम राहों में मेरे तुम पर छाई थक हार गया मैं चूर हुआ जब नवचेतन बन कर तुम आई पारस बन कर दिखा दिया हर चीज लगी जैसे संभव हो ये सखा हमारे तुम अभिनव हो ये सखा हमारे तुम अभिनव हो विपदा में मेरी संबल हो खुशियों में मेरे मुस्कान हो तुम विपदा में मेरे संबल हो खुशियों में मेरे मुस्कान हो तुम हर एक चुनौती बाधा में एक अनुपम सरल विधान हो तुम विपदा में मेरी संबल हो खुशियों में मेरे मुस्कान हो तुम हर एक चुनौती बाधा में एक अनुपम सरल विधान हो तुम हर मोड़ पे जीवन के मेरे तुम नए नये अनुभव हो हे सखा हमारे तुम अभिन हो हे सखा हमारे तुम अभिन हो मान हो तुम सम्मान हो तुम मेरी कविता के जान हो तुम उद्देश्य तुम ही जीवन का हो और मेरे पहचान हो तुम मान हो तुम सम्मान हो तुम मेरी कविता के जान हो तुम उद्देश्य तुम ही जीवन का हो और मेरी पहचान हो तुम प्रारंभ हुआ जीवन तुमसे प्रारंभ हुआ जीवन तुमसे खुशियों की हमारे तुम उद्भव हो हे सखा हमारे तुम अभिनव हो हे सखा हमारे तुम अभिनव हो हो कड़े पहरे जीवन की या साझिक बेला हो जाए प्रस्फुटित हुई किरणें नभ में जब आकर के तुम मुस्काई हो कड़े दोपहरे जीवन के या सांझ के बेला हो छाई प्रस्फुटित हुई किरणें नभ में जब आकर के तुम मुस्काई अध्याय नया एक आज लिखें अध्याय नया इक आज लिखें हम नशे हमारे यदि संभव हो ये सखा हमारे तुम अभिनव हो हे सखा हमारे तुम अभिनव हो अनमोल करते तुम कुदरत के हे सखा हमारे तुम अभिनव हो अंधकार में प्रकाश कुंज तुम उज्यारे के तुम लो हो सखा हमारे तुम अभिनव हो हे सखा हमारे तुम अभिनव हो चलिए दिनेश कुमार जी बहुत ही प्यारा सा कविता आपने अपनी स्वरचित गीत हमें सुना रहे थे बहुत ही प्यारा सा कविता आपने सुनाया दोस्तों वक्त हो गया है अब इजाजत का जाते जाते मैं कहूँगा फिर से एक बार हमारे सभी जो सीनियर सिटीजन हमारे साथ जुड़े सुशील कुमार जी दिनेश जी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जाते जाते मैं कहूँगा सुशील कुमार जी रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक संदेश के तौर पर क्या बताना चाहे आज नफरत और प्रेम दो धाधाओं में भारत की ऐसा हमको लगता है कि राजनीति भी दो धाधाओं में चल रही है और प्रयास भी दोनों तरह का चल रहा है कुछ शक्तियाँ देश को और बाँटना चाहती हैं कुछ शक्तियाँ देश को एक रखना चाहती हैं और नफरत की आग को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कुछ लोग मिटाने की कोशिश करते हैं प्रेम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं गांधीवाद अथवा गांधी जी की सत्य अहिंसा से हमेशा प्रेम का संदेश मिला है और हमारी आशा यही है कि सारे लोग सारा देश हमारा उस विचार को मानकर चलेगा देश को एक रखने का प्रयास करेगा नफरत को भूलकर हम प्रेम से रहना सीखेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दिनेश जी एक छोटा सा संदेश जरूर दें जीवन संघर्ष में है लोग जानते हैं लेकिन हर एक के जीवन में खुशियों के मौके बहुत आते हैं अपार खुशी के मौके आते हैं हमें चाहिए कि अपने जीवन में जो भी हमारे पास छड़ाएँ ऊपर वाले का कुदरत का हम शुक्रिया मनाएं परमपिता का और जो हमको वो छोटी छोटी खुशियों के मौके देता है हम कोशिश करें कि हमको उसको उत्साह एक समारोह के रूप में उसको मनाएं और धीरे धीरे ऐसा होगा कि हमारी सोच ही ऐसी हो जाएगी कि हम खुद ही खुश रहना शुरू करेंगे अपने माहौल में तो हमारा यही संदेश है कि हम खुद प्रसन्न रहने का प्रयास करें और दूसरों को भी कोशिश करें कि वो भी हमारे साथ में प्रसन्न रहें बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज और हमारे सुशील कुमार जी ने भी बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया आशा करता हूँ दोनों के संदेश आप तक पहुँचे हैं और जो चीज़ें आपको आज के इस कार्यक्रम में अच्छी लगी हो तो ज़रूर उन्हें अपने जीवन में अपनाएँ और सदा खुश रहने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए खुशियाँ बांटिए ऐसी शुभाशिया के साथ मुझे यानी आर जे रमेश और सुशील कुमार जी और दिनेश मौर्या जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आज के इस सलामी जिंदगी में बस इतना ही आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो को हवाओं का कोई खौफ नहीं जिन जरा मस्जिद बहुत दूर चलो यूं कर घर से मस्जिद बहुत दूर चलो यूं करी किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए किसी रो बच्चे को हंसाया जाए घर में बिख चीरो सजा जय